बहादुर नन्हा तोता जातक कथा कभी हरे भरे घने जंगल में एक नन्हा तोता रहता था एक दिन आसमान में काले घने बादल छा गए टका चौद बिजली चमकी और जोर से बादल गरजे। आसमान की बिजली एक सूखे मरे पेड़ से जाकर टकराई पेड़ धू धू करके जलने लगा तेज हवा से पूरे जंगल में फैल आग फैल गई आग धुआं सुम नन्हा तोता चिल्लाया आग लगी है दौड़ो दौड़ो नदी की ओर फिर अपने पंख फड़फड़ाता हुआ नन्हा तोता सुरक्षा के लिए नदी की ओर दौड़ उड़ा किसी अन्य चिड़िया जैसे वो भी उड़ सकता था अब वो जंगल के ऊपर उड़ा तब उसे आसमान में आग के लपटे उठते हुई दिखाई दी जंगल के सैकड़ों साल पुराने घने पेड़ अब धू करके जल रहे थे बहुत से जानवर उस आग में फंस गए थे भागने और बचने का उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था अचानक तोते को फंसे जानवरों को बचाने की एक तरकीब समझ में आई नन्हा तोता नदी की ओर उड़ा नदी के पास सुरक्षा के लिए पहले से ही कई जानवर जमा हो चुके थे बाकी जानवर भी अपने शरीर को नदी में हैं। हम पत्तों के दोनों में दान... दोनों में पानी भर भर के ला सकते हैं चलो हम सब मिलकर अपने जंगल और मित्रों को बचाए पर तट पर जमा हुए जानवरों ने निराश होकर कहा नन्हे तोते अब कोई कुछ नहीं कर सकता अब बहुत अब बहुत देर हो चुकी है यह सच है चीते ने कहा वैसे मैं बहुत तेज दौड़ता हूं पराग की लपटें मुझसे भी तेज दौड़ती हैं। और चाहे हम कितने भी ताकतवर क्यों न हो हाथी जोर से दहाड़ा फिर भी हम उन खूखार लपटों से नहीं लड़ सकते स्थिति बड़ी निराशाजनक है सभी जानवरों ने कहा पर उस नन्हे तोते को आशा की एक किरण नजर आई उसने उम्मीद नहीं छोड़ी उसने अपने छोटे पंखों को पानी में डूबोया और फिर वो अपनी चोच में पानी भर भर कर जलते जंगल के ऊपर उड़ा आग की लपटे नन्हे तोते की ओर लपकी लपटे बेहद गर्म थी और उनसे गहरा काला धुआं ऊपर उठ रहा था कभी लपट इधर से उठती कभी उधर से पर आग के दरिया में से बस्ता हुआ नन्हा तोता बहादुरी से जलते जंगल के ऊपर उड़ा। फिर जंगल के बीचों बीच जहां सबसे तेज आग धड़क धड़क रही थी वहां जाकर नन्हे तोते ने अपने पंख फड़फड़ाए उसकी पंखों से पानी की जो भी बूंदे चिपकी थी वे चमकते मोतियों जैसे आग की लपटों पर जाकर गिरी उसने पत्ते के दोनों का भी पानी लौटा पानी की बूंदे हिश की आवाज करके लुप्त हो गई उसके बाद नन्ना तोता तो नदी पर लौटा एक बार फिर से उसने अपने पंख और शरीर को पानी में डुबोया उसने पत्ते के दोनों में से फिर पानी तुम हमारे साथ यही नदी के किनारे पर रहो एक सज्जन हिरण ने उससे विनती की आग में मरने मत जाओ बिल्कुल ठीक शक्तिशाली बाघ ने कहा धू धू करते जंगल को पानी की कुछ बूंदे नहीं बच सकती अब बहुत देर हो चुकी है बाकी जानवर भी चिल्लाए नन्हे तोते तुम हमारे साथ यही पर सुरक्षित रहो पता हमारी कोशिश कामयाब हो जाए नन्हने तोते ने हाँफते हुए कहा मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा एक बार फिर से नन्हा तोता जलते जंगल के ऊपर उड़ा और उसने आग पर अपने पंख फड़फड़ाए और धोने को पानी धोने का पानी भी नीचे गिराया दोबारा हिस्स की आवाज आई इस तरह आगे पीछे आगे पीछे नन्हा तोता लगातार नदी और जलते जंगल के बीच उड़ता रहा अब उसकी आंखें अंगारों जैसी चल रही थी उसके पंजे जल गए थे धुएं की वजह से नन्हा तोता लगातार खांस रहा था पर इसके बावजूद वो बिना रुके आग बुझाने का काम करता रहा उसी समय कुछ देवी देवता आसमान में घूम रहे, रहे थे और के अपने महल में गए अच्छा भोजन खा रहे थे और बढ़िया मदिरा पी रहे थे। से एक देवता ने नन्हे तो देखा देखो वो चिल्लाया जरा देखो उस बदकल तोते को वो चंद पानी की बूंदों से जंगल की आग बुझा रहा है यह तो अच्छा मजाक है दूसरे देवता ने कहा असंभव तीसरा देवता हंसा वो इतना तक नहीं समझता कि वो कभी सफल नहीं होगा पहला देवता चिल्लाए उसके बाद पहले देवता ने अपना सोने का थाल और चांदी की कटोरी अलग रखी उस देवता ने एक सुनहरी चील का रूप धारण किया फिर वो अपने विशाल पंखों को फड़फड़ाता हुआ नन्हे तोते के पास गया जब नन्हा तोता जंगल की आग के ऊपर उड़ा तब सुनहरी चील उसके पास गई छोटी चिड़िया वापिस जाओ चील ने अपनी राष्ट्रीय आवाज में कहा पानी की दो चार बूंदों से यह जंगल की प्रचंड आग नहीं बुझेगी अगर खुद जिंदा रहना चाहते हो तो अभी रुको नहीं तो बहुत देर हो जाएगी पर नन्हे तोते ने सुनहरी चील की सलाह बिल्कुल अनसुनी की महान चील उसने अपनी धीमी आवाज में कहा मेरे पास अभी वक्त नहीं है मुझे अभी तुम्हारी सलाह की जरूरत भी नहीं है मुझे बस तुम्हारी मदद की जरूरत है यह कहकर नन्हा तोता दोबारा अपने काम में लग गया सुनहरी चील को यह देखकर बेहद ताज्जुब हुआ हर पल लपटे गर्म और भीषण होती जा रही थी फिर सुनहरी चील अपने पंख फड़फड़ा ऊपर ठंडी हवा में आई सुनहरी चील को वो तोता अभी भी उड़ता हुआ दिख रहा था बाकी देवी देवता अभी भी हंसने खाने पीने और बातचीत में व्यस्त थे जबकि नीचे जंगल में आग धधक रही थी अपनी जिंदगी में पहली बार पहले देवता को खुद पर शर्म महसूस हुई आखिरकार हम देवी देवता भगवान है वो चिल्लाए हमें कुछ तो करना चाहिए उसके बाद अचानक वो सुनहरी चील जोर जोर से रोने लगी उसकी आंखों से आंसू की अविरल धारा बहने लगी उसके आंसू तेज बारिश के ठंडे पानी जैसे जंगल की आग जानवरों और नन्हे तोते पर पड़ने लगे फिर क्या हुआ जहां भी सुनहरी चील के आंसू गिरे वहां वहाँ आग बुझने लगी जलती शाखा से पानी की बूंदें मोतियों जैसी चमकने लगी सुलगती जमीन की प्यास बुझी, जहां जहाँ वो वासु गिरे वहां वहाँ फिर से हरियाली और जीवन उपजने लगा जमीन पर गर्म अंगारों में से हरी घास की कोपले फूटने लगी पत्तियां लहलाने लगी और रंग बिरंगे फूल खिलने लगे नन्हे तोते के शरीर पर नए पंख हो गए उसके पंखों का रंग लपटो जैसे लाल पत्तियों जैसा हरा सूरज की किरणों जैसा पीला और नदी के पानी जैसा नीला हो गया उसके रंग कितने मनमोहक थे नन्हा तोता कितना सुंदर लग रहा था आग अब बुझ गई है नन्हा तोता खुशी से चिल्लाया देखो खतरा टल गया है सारे जानवर एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे आंसू से फीक कर उनकी तबीयत दुरुस्त हो गई थी किसी भी जानवर को चोट नहीं पहुंची थी जिंदाबाद सभी जानवर मिलकर चिल्लाए जिंदाबाद नन्हे तोते और... जिंदाबाद नन्हे तोते और जादुई बारिश अब नीले आकाश में नन्हा तोता अपने मित्रों के साथ खुशी से उड़ रहा था उससे जो कुछ बना वो उसने किया और उससे जंगल और जानवर दोनों बच गए समाप्त